न चीता से और न बेडिया से वो बुढिया एक छूटे से गाउं में रहती थी। बुढिया ने एक दिन सूचा बेटी के घर चला जाए। उसने बेटी के बच्चों के लिए बेशन के लड्डू बनाकर एक पुण पोटली में बांधे, फिर घर में ताला डाला, और चल दी। डरने से काम नहीं चलेगा, अगर जंगल पार करना है, तो हिम्मत बांधनी होगी जानवरों के पास ताकत जरूर है लेकिन उनके पास दिमाग तो नहीं है मेरे पास दिमाग है हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए बस डर गए तो सब गया हां चलती हूं जंगल तो पार करना ही है ओए बुढ़िया यही सोचती चली जा रही थी कि तभी क्या देखती है सामने से एक शेर दहाड़ता आ रहा है मेटा मैं आज सुबह से भूखा हूं नाश्ता भी नहीं किया अच्छा हुआ तू आ गई अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा अरे बेटा भूखे हो तो किसी मोटे ताजे शिकार को ढूंढो जिससे तुम्हारा पेट भी भरे हा? मैं तो दुबली पतली हूं देख लो हड्डियां ही हड्डियां है मेरे बदन में mm. तुम्हारे दांत दुखेंगे लौट कराऊंगी तब खा लेना मुझको mm. बेटी के घर जाऊंगी दूध मलाई खाऊंगी मोटी होकर आऊंगी तब मैं तुझको भाऊंगी लेकिन वादा कर कि जरूर आएगी हां हां जरूर आऊंगी जरूर आऊंगी हां बुढ़िया थोड़ी दूर ही गई थी क्यों से I've got a birdie. Mm-hmm. T'er-ja-buria. C'ha-ja-ti-he. kha ya ab <laughs> अरे भेड़िया भैया देखो हड्डियां ही हड्डियां हैं मेरे किसी मोटे शिकार को पकड़ो तो भूख भी मिटे खाने का मजा भी आए बेटी के घर जाऊंगी दूध मलाई खाऊंगी मोटी होकर आऊंगी तब मैं तुझे को भाऊंगी ठीक hmm, है बुडिया लेकिन वादा करो कि लाट कर आऊंगी हाँ हाँ हाँ हाँ याद रखना हाँ हाँ और कोई रास्ता भी तो नहीं है अच्छा चलो हां कुछ दूर जाने पर उसे एक चीता मिला एवरीबॉडी आ कहां भागे जा रहे हैं मैं सुबह से गुकाओं अब मैं तुझे काओंगा अपनी भूक मिटाओंगा हाँ हाँ हाँ हा। जरूर चीता भाईया मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं तुम्हारा भोजन बनो लेकिन मैं हूं दुबली पतली देखो हड्डियां ही हड्डियां हैं डर क्या करो और कोई शिकार भी तो नहीं मिला नहीं। बेटी के घर जाऊंगी तू दूध मलाई खाऊंगी मोटी होकर आऊंगी तब मैं तुझको भाऊंगी ठीक है वादा करो के लौट कर आओगी हाँ हाँ जरूर लोट कर आऊंगी जरूर आऊंगी लोट कर हाँ, हाँ पहुच गई बेटी के घर जंगल पार कर लिया हाँ हाँ, हाँ, हाँ वह अपनी बेटी के घर पहुंची बेटी ने खूब सेवा की मां की बुढ़िया मोटी ताजी हो गई कुछ दिनों बाद बुढ़िया ने बेटी से कहा बेटी अब मुझे वापस जाना होगा जल्दी क्या है मां कुछ दिन और रहो ना लेकिन बच्चों बूढ़िया नहीं मानी उसने कहा लेकिन बेटी एक मुसीबत है जिसका डर है मुझको क्या मुसीबत है मां उसने फिर बेटी को उन जंगली जानवरों के बारे में बताया मां बेटी आपस में सलाह करने लगी आखिर बेटी को एक तरकीब सूझी उसने एक बहुत बड़ी ढोलक बनवाई ढोलक को दोनों ओर से बंद करने के पहले बुढ़िया को उस ढोलक के अंदर बिठा दिया एक तरफ ढोलक के छेद बना दिए जिससे कि बुढ़िया सांस ले सके हुँ, हुँ, ऐसे सब से विदा लेकर बुढ़िया चली डोलक लुढ़कती लुढ़कती लुढ़कती लुढ़कती पहुंची जंगल में dholak ko huka dholak are dholak are tumne raste mein kisi budhiya ko ते गुड़िया कहां की तुम चल री ढोलक धमक ढुम चल री ढोलक धमक ढुम चल री ढोलक धमक ढुम कुछ दूर जाने पर भेड़िया मिला ढोलक ढोलक रास्ते में किसी गुड़िया को तो नहीं देखा रिया कहां की तुम चलरी ढोलक धमक ढुम चलरी ढोलक धमक ढुम चलरी ढोलक धमक ढुम कुछ दूर जाने पर शेर मिला ढोलक को रोक कर शेर बोला ढोलक ढोलक तुमने रास्ते में किसी बुढ़िया को तो नहीं देखा वहां की कहां की बुढ़िया कहां की तुम चलरी ढोलक धमक ढुम चलरी ढोलक धमक ढुम चलरी ढोलक धमक ढुम ढोलक आगे बढ़ी लेकिन शेर चालाक भी था और बहादुर भी वो डरा नहीं उसने ढोलक पर जोर से पंजा मारा ढोलक तो टूट गई अंदर से बुड़ियां निकल आई बुड़ियां ने बड़ी फुर्ती से एक पुड़िया लाल मिर्च का पाउडर निकालकर शेर की आंखों में झोंक दिया शेर दहाड़े मारने लगा जलन के मारे पैर पटकने लगा उसकी आंखों से पानी बहने लगा अरे मेरी आंखों को क्या हो गया मैं अंधा कुछ देर तक वो बिल्कुल अंधा सा हो गया जब शेर की आंखों की जलन कम हुई और उसको कुछ दिखाई देने लगा तो उसने देखा अरे बुरिया तो कहीं नहीं थी हाँ सामने सिर्फ टूटी हुई धोलक पड़ी थी आखिर वो बुरिया से भार गया था ना हाहा <laughs> बुरिया दढ़ती हुई भक्ति हुई जंगल को पार करके अपने घर जा पहुंची <laughs> मैं तो अपने घर पहुंच गई जंगल पार कर लिया इन जंगली जानवरों को कैसा बुद्धू बनाया मैंने आ <laughs> कलाकार बुढ़िया अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख रमा पांडे विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार सुरेंद्र सेठी अभय भार्गव कीमती आनंद सुचित्रा गुप्ता और रमा पांडे ध्वन्यांकन सतीश लाड़े प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा